प्रकाशावरणम छियते प्रकाश प्राणायाम पहले आया था ना तो तथा है कि प्राणायाम की सिद्धि होने से प्राणायाम की सिद्धि समझते हैं प्राणायाम की स्थिरता होने से या प्राणायाम की दृढ़ता होने से तो प्राणायाम का अभ्यास जब अत्यंत दृढ़ हो जाए कि प्राणायाम की सिद्धि से प्रकाशावरण छियते प्रकाश आवरण क्षू हो है प्रकाश का आवरण हाँ प्रकाश का आवरण क्षुण हो जाता है ध्यान देना यदि कोई प्रज्जवल द्वीप के ऊपर घट रख दिया जाए प्रज्वलित दीपक के ऊपर कोई घट रख दिया जाए तो क्या होगा प्रकाश बन जाएगा उसका फसल जायेगा ना तो प्राणायाम की सिद्धि से प्रकाश का आवरण क्षीण होता है या प्रकाश का पर्दा क्षीण हो जाता है प्रकाश पर लगा हुआ पर्दा है क्या है कर्म के कार है तो कर्म संस्कार एक ऐसे पर्दे का कर काम करता है कर्म संस्कार कुछ कुमरू है कुछ रूप है तो पुल पाप दोनों प्रकार के कर्म संस्कार बनने के कारण है जैसे पाप के कारण क्या होता है निम्न योनियों की प्राप्ति होती है बल्कि पुल के कारण क्या होता है तो उच्च योनियों की प्राप्ति होती है देववादी योनियों की प्राप्ति होती है बंधन तो बंधन ही है ना क्या वो नरक निर्बंधन हो वो भी बंधनी है और यहाँ तक की यदि यदि का प्रयास करता है और यदि तो क्या होती आ सकती तो पूर्ण तो और भी ज्यादा बंधन का कारण हो जाता है जिसके निष्काम भाव से तो कर्म करना ठीक है भूवग अति भोगी वो तो क्या है संसार के में साले हो तो ये बाकी कर्म कैसे होते हैं चाहे पूर्ण रूप हो या पाप रूप हो वो आवलम रूप होते हैं तो प्राणायाम एक दूसरे प्रकाश पर करा हुआ तो प्रकाश का आवरण होता है या प्रकाश का आवरण होता है प्रकाश का अर्थ तो आप विवेक है।, तो है ना विवेक के द्वारा ही हम अपने को हम कौन तो हैं है विलक्षण अपना अपना है पहले भी अपने से इस गेह की प्राप्ति को पहले भी अपने थे और इस देह के रहने पर भी हम कहेंगे अब उसको किस किसके द्वारा समझा जा सकता है अपने को से छात्री के द्वारा समझा जा सकता है तो प्रचार से तारे तारे क्या हो जाएगा ज्ञान छाती पर तो क्या हो जाएगा प्राणायाम के सिद्धि से विवेक छाती पर पड़ा हुआ पर्दा क्षण हो जाता है वो पर्दा क्षू हो जाएगा पर्दा नष्ट हो जाएगा तो विवेक छाती हो जाएगी तो क्या होगा बदले को हम समझ लेंगे जाना जरूरी है नांगम अमु नाम अब देखो यहाँ क्या है कर्म संस्कार और क्ले कर्म संस्कार का मूल क्या होता है क्ले तो व्याख्याकार यहाँ पर आवरण से कर्म संस्कार लेते हैं उनका मूल क्लेष लेते हैं क्लेश कौन है पांच तो पुरुष होते हैं ना नब शुरू हो जाते हैं तो प्रकाश का से विवेक छाती किया है ना और विवेक छाती किसकी बिस्ती है बुद्धि की तीन सबसे बुद्धि तत्व मतलब प्रकाश तत्व बुद्धि कैसे कहते हैं तो विवेक ख्या बुद्धि की मृत्यु है और बुद्धि की मृत्यु को बुद्धि कहा जा सकता है इसलिए प्रकाश कर तो बुद्धि भी करते हैं कुछ क्या कहता है जरूरत कर सकते विवेक ख्याति भी कर सकते हैं बुद्धि भी कर सकते की प्राणायाम की सिद्धि से बुद्धि का आवरण क्षू होता है या बुद्धि का पर्दा क्षण होता है हाँ और जब बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है न कर्म संस्कार का और कर्म संस्कार के हेतु अभितसी का रागभेश और अभिनिवेश का तो उस पर्दा के कारण हम आत्मा को जान पाते है तो बल्कि क्या होता है उस पर्दे के कारण उस आवरण के कारण ही यथार्थ ज्ञान नहीं होता है तो व्यक्ति सांसारिक कर्मो को करता है सांसारिक तो योग साधना न करके भजन ध्यान न करके सांसारिक कर्मो को करता रहता है अधर्म को करता रहता है नहीं? जो बंधन के हेतुभूत पूर्ण बात रोक कर मैं उनको करता रहता है किसके कारण आवरण के कारण आवरण के कारण ही हम अपने को नहीं जान हैं ना ज्ञानी नाग संज्ञान ये सब है लखायाम की सिद्धि से आवरण का आवरण हो जाएगा तो बुद्धि ठीक-ठीक प्राणायाम दिव्यान है ध्यान प्राणा क्या है, यामन, प्राणायामन अभ्यस्त अ प्राणायाम का अभ्यास करने वाले इस योगी का विवेक ज्ञान और प्राणायाम का अभ्यास करने वाले इस योगी का कर्म शीयते कर्म क्षू हो जाता है कर्म शून्य हो जाता है कर्म रहते रहते क्या ये कल्याण होता है ना तो कर्म के कारण विविध योगियों की प्राप्ति होती है तो कर्म कर्म का नाश तो होना ही चाहिए में कर्मनाश की क्या बात है ज्ञान आदमी हैं तो, तो, तो, सभी कर्मों के भसन होने की बात तो कही कर्मों का तो उन्नाश होना ही में क्षेत्र हो जाते हैं और वो कर्म क्या है विवेक ज्ञान और विवेक ज्ञान का आच्छादन करने वाले विवेक विवेक ज्ञान यही है ना विवेक ज्ञान का आच्छादन करने वाले कर्म क्षेण हो जाते हैं कर्म कितने योगी जी और क्या करते हैं ये ये विवेक ज्ञान को तो विवेक ज्ञान का आवरण करते हैं विवेक ज्ञान का आच्छ करते हैं मतलब विवेक ज्ञान को ढक देते हैं लग जाए विवेक ज्ञान अमर ना इसमें विवेक ज्ञान अवरणीय पाठ है उसमें क्या है देना वो बना लो है ना चतुर्थी में कोई संगति नहीं है इसमें जो इसमें देखे लेता हूँ गाँव अच्छा इसलिए आप क्या किया है एक पुस्तक के सामने ध्यान कर दूसरे हैं वरणीय यह है जो विज्ञान मिठू ने आवरणीय लिखा है गीता में आवरणीय वापस ने भी लिखा ईकार बना लो दो। दोनों करते हैं। दो तो प्राणायाम का अभ्यास करने वाले का विवेक ज्ञान को आच्छादित करने वाला विवेक ज्ञान को आज करने वाला कर्म संस्कार छूर हो जाता है कर्म का तो कर्म संस्कार तो, तो, तो कर्म संस्कार किसके अभ्यास से होगा प्राणायाम ऐसी अभ्यास ऐसी होगा प्राणायाम के अभ्यास से बिल्कुल मन शुभ शांत हो जाता है हो उसका मन मरा हुआ विषय जिस विषय में वह कहा जाता है यज्ञा से वह कहा जाता है क्या कहा जाता है यही आया महामोह महामोह इंद्रजालेना प्रकाशशीलम तत्व आवृतवा महामोह महामोह राग को महामोह महामोह राग मयन राग मयन होगा राग त्रिन राग को महामोह कहते हैं तो इसका अर्थ हो तो जाएगा महामोहन कागमय अर्थात राग त्रिशूर्य राग की प्रसुरता वाले राग की राग तथा इंद्रजाल जाल के समान शब्दादि विषयों के द्वारा या के विषय द्वारा अध्ययन करने में विशेषता वाले तथा इंद्रजाल जाल के समान कौन है, दिशे? दिशे कौन? सब जब कहे जाते है ना शब्द स्पर्श रूप रस और धर्म यहाँ ध्यान देना चाहिए रूप भी विषय होता है रूप का आश्रय द्रव्य विषय होता है पांच गुण विषय बनते हैं शब्द रूप क्या है ये mm -hmm. गुण है और विषय देखना की रूप का आश्रय पृथ्वी चलते तो रूप के आश्रय भी विषय बनते हैं ना और गंध का आश्रय भी रस के भी जी जी. आ, तो हाँ तो ये सब विषय बन जाते हैं सब इस पर अब भी आप देखेंगे कि ये जो विषय है ना वो विषय कहते हैं राज की सुबा वाली क्योंकि विषय की संधि से उनमें राग होता है इसलिए बीतों में क्या कहा गया है महामोह में या राग में या रात की प्रसुरता वाली रात की प्रचुरता है।, तो है तो ये, ये राग की पिछुरता वाले और विषय कहे गए क्यूँकी विषय की संधि से क्या होता है उनमें राग होता है और ये विषय कहते हैं इंद्रजाल के समान इंद्रजाल की वस्तु स्थायी होती है क्या इसलिए इनको कहा इंद्र जाल कि समान की कृतुलता वाले तथा इंद्र जाल के समान प्रकाश कर रहे प्रकाश स्वभाव वाले प्रकाश स्वभाव वाला कौन है सत्वम सत्वम से बुद्धि सकते ठीक है प्रकाश स्वभाव वाले बुद्धि को आवृत करके या बुद्धि को ढक बुद्धि को ढक कर सत्वम कर रहे बुद्धि और प्रकाश का क्या था यहाँ पर प्रकाश स्वभाव वाला प्रकाश स्वभाव वाला कौन है बुद्धि और बुद्धि को ढक किसके द्वारा ढका जाएगा ए, देखो राज की प्रतियोगिता वाले इंद्रजाल के समान शब्दादी विष्णुओं के द्वारा शब्दाली विष्णुओं के द्वारा प्रकाश प्रकाशशील बुद्धि को ढककर तो प्रकाश प्रकाशशील बुद्धि किसके द्वारा ढके जा रही है शब्दादी विष्णुओं के द्वारा विषय है ना देखो तमाम कुछ विषय जैसे है अंधूमान है और कुछ क्या है इस स्मृति के विषय है जब देख रहे हैं तो ये क्या हुआ अंधो का विषय और जब नहीं देख रहे हैं या फिर भी जो विषय चिंतन होता है वो विषय कैसे होते हैं स्मृति के विषय तो क्या है कि ये विषय के द्वारा ही तो वो पूरा जो रहना बुद्धि अपनी आप में तो रही है हम क्यों लगाएंगे राज की चित्रता वाले इंद्रजाल के समान शब्दादी विषय के द्वारा विषय दिखाता है इसमें दिखा नहीं है हाँ अध्ययन कर लेना है ना? राज की प्रचुरता वाले शब्दादी विषय के द्वारा अध्ययन करेंगे बुद्धि सत्य को धन कर सदैव कर तो वही वही कौन कर्म संस्कार वही कौन हाँ वही कर्म संस्कार से अकार्यम्ते से करते हैं कि ना करने योग्य या ये अधनों में लगा कर लगा लेना अकारियों हो जाएगा में लगाता है तद एव तद कर्म वही कर्म संस्कार अधन में लगाता है किसके द्वारा जो है ना बुद्धि का आवरण होता है शुदादी। शुदादी शुदादी शुदादी शुदादी शुदादी तो के द्वारा तो ये ध्यान देना की प्रकाशशील बुद्धि को ढक कर के लिए कह दिया कर्म संस्कार कर्म संस्कार ही अधून में लगा देता है ध्यान देना जो की अध्यात्म मार्ग में प्रवित हुआ है जो साधारण समाज में प्रवेश हुआ है उसके लिए उसके लिए कुंड को भी क्या माना गया है अज्ञात को भी है भी को भी पाप के है, है? पांच बंधन कर रखते ही इसलिए अहर मुझे दोनों कर रहे मतलब बंधन के हेतु मतलब है वो कर्म संस्कारी अका में लगाता है या अधर्म में लगाता है अथवा तो ये बंधन के हेतु रूट कर्म में लगाता है कौन लगाता है कर्म तो सं आप भी यहाँ पर कृतवास उल्लेख हुआ है ना तो समाज का एक एक करता होने पर क्या होता है कृतवास उत्तर होता है और बाद में कृतवा का उल्लेख एक करता होने पर तो ध्यान देना बुद्धि सत्व को आकार में लगाने वाला कर्म संसार है और बुद्धि सत्व को ढकने वाला भी कर्म संसार है तो किसके द्वारा ढकेगा कर्म संस्कार शब्दादी विषय के द्वारा शब्दादी विषय के द्वारा ढकेगा कम नहीं किसको ढकेगा बुद्धि सत्व को कौन ढकेगा कर्म संसार ये है ना वही कर्म संस्कार तो आदृत है ना तो ये दोनों क्रियाओं का एक ही करता है आदृत्य का और जीते का तो वहाँ पर आवरण करने वाला कौन है कर्म संस्कार कौन है इसके द्वारा आवरण करता है शब्दा बात में इस तरह लगेगा की राल की प्रसूलता वाले इंद्रजाल के समान शब्दादी जुश्मों के द्वारा प्रकाश स्वभाव वाले बुद्धि शब्द को कर कौन लगता है हाँ ढक कर वह कर संस्कार ही अधर्म में लगा देता है जिसको साधन है ना बुद्धि को ढक करके वही अधर्म में लगा देता है को सांस में लोग भी तो वही अधर्ण में लगा देता है समझी लगे तो यहाँ पर ध्यान देना अधर्म में लगाने वाला कर्म संस्कार और ढकने वाला कौन है कर्म संस्कार तो वही बन जाता है तभी तो प्रकाश का आवरण क्षण होता है ये कहा गया तो ध्यान देंगे की जो प्रकाशा प्रकाशावर्ण सूत्र में आया है तो प्रकाश पद का अर्थ भाषा में पहले क्या किया विवेक ज्ञान विवेक ज्ञान आवर्णीय है ना प्रकाश तत्व क्या किया विवेक ज्ञान अब बता सकते हैं ये जो यज पर आदर्श इस प्रकार जो उदाहरण आते हैं किसके तो आते हैं इस भाषा में पंचशिखाचार्य आते हैं पंचशिखाचार्य की महिमा महाभारत में बहुत कही गयी है बहुत बड़े तत्व ये महापूर्ण महाभारत ने ज्ञान ऐसी बहुत प्रसन्नता की के कपिल, कपिल के ना, ना। ना। तो आदि विद्वान है वो तो क्या तो है लोगों को आदि विद्वान माना गया है उनको कपिल का शिष्य असुरी शिष्य कपिली सिर्फ शेखा ऐसा है क्यूँकी वो घर आते हैं तो ध्यान देंगे तो ये पंच सिखा क्या यहाँ पर प्रकाश शीलम किया है ना तो सत्तु का आवरण किया है तो यहाँ पर पंच सिख ने जो है प्रकाश का प्रकाश शील सत्तु सत्तु का आवरण है ना तो बात ये विवेक ज्ञान या विवेक क्या बुद्धि की बुद्धि है तो बुद्धि ही है ऐसा अब ध्यान देंगे सदस्य प्रकाश आवरण कर्म संसार निम अस्त्य प्रकाश अस्त प्रकाशावर्णम संसार निबंधनम पद करने अस्त है नृत करने वाला अस्त से योगी ले लेना है ना योगी को नित्त या योगी के प्रकाश को योगी के प्रकाश को आवृत करने वाला मतलब क्या हुआ योगी के बुद्धि को आवृत करने वाला है या योगी की विवेक खाति को आवृत करने वाला अस्व से योगी न योगी के प्रकाश को आवृत करने वाला तदस्य तद तो आवृत करने वाला कथा संसार में जो नरम संसार का हेतु संसार का हेतु कौन है, क्यूं? क्यूं? क्यूं है? तट तट तद तथक कर्म तद का क्या है कर्म के रूप विशेषण है नहीं तद काम में कर्म के साथ कर दो पद कर्म है तो सब कर्म वाला करने करने के दो विशेषण है एक विशेषण है प्रकाश का दूसरा विशेषण क्या है संसार जीवन है ना तो प्रकाश का वर्णन करते प्रकाश को आवृत करने वाला प्रकाश को आवृत करने वाला कौन है कर्म और संसार जीवन है ना मतलब संसार का हेतु कौन है तो प्रकाश को आवृत करने वाला कर्म तथा वो संसार का हेतु कर्म है लग जा और ध्यान मिले इस योगी के प्रकाश का आवरण करने वाला इस योगी के प्रकाश का आवरण करने वाला संसार का हेतु कर्म कर्म कर प्राणायाम अभ्यास आज दुर्बल बहुत ही प्राणायाम के अभ्यास से दुर्बल हो जाता है प्राणायाम के अभ्यास से क्षेत्र हो जाता है कौन क्षेत्र हो जाता है, है बोलो कर्म संस्कार कर्म संस्कार यहाँ कर्म कर कर्म संस्कार तो दुर्बलम बहुत बहुत ही क्रिया जो करता क्या यहाँ पे कर्म संस्कार है तो वो कर्म संस्कार दुर्बल हो जाता है अच्छा फिर तो कैसे दुर्बल हो जाता है अगर प्राणायाम अभ्यास प्राणायाम के अभ्यास से दुर्बल हो जाता है अच्छा तो प्राणायाम के अभ्यास से कर्म संस्कार दुर्बल हो जाता है इसलिए प्राणायाम का अभ्यास को जारी रखना चाहिए प्रति पान से और प्रति क्षण क्षीण होता है प्रति क्षण छह मोटे चला जाता है कम छह मोटे चला जा देवार। देवार। जाता है कम संस्कार छोटे चला जाता मनु मनुश्रुति ने भी बताया है कि प्राणायाम करने से ऐसी नाश होता है पाप का होता है मनुश्रुति कैसी है अब लोग कहते हैं कि हमको क्या करना है प्राणायाम हमको भगवान का नाम देखेंगे मनुष्य मनुस्मृति के लिए प्राणायाम करने से हैं हैं लोग बोलते प्राणायाम काफ ये बताइए यदि नाम जपा जाए और एकाग्रता से प्रेम से नाम जपा जाए तो अच्छा होगा कि नहीं होगा प्राणायाम तो मतलब नाम जपते हुए प्राणायाम करें कितना अच्छा नहीं है दोनों को धन लगेगा उत्तम होगा यदि कोई जप न करे बिना जब के भी प्राणायाम करे तो भी मनुस्मृति के अनुसार काफ नष्टे और भगवान का चिंतन करते हुए भगवान नाम जपते हुए करे तो कितना तो तो मन मन को जब तक की का हेतु क्या है प्राण की चंचलता मन कब तक चंचल रहेगा जब तक प्राण चंचल रहेंगे तो मन को, तो तो को बसने करने के लिए प्राणों को बसने करना पड़ेगा और प्राण बस कितने होंगे प्राणायाम के अभ्यास प्राण बसने होंगे और जहाँ प्राण बसने होंगे हो गए वो आसमन लेगा प्राण ही मन पर काम करने वाला है मन में मरल हो जाएगा एक महात्मा अयोध्या है वो पांच घंटे रोज प्राणायाम करते रहे और बिल्कुल शांत इसकी प्रज्ञा हो गई अच्छी भागवत जानते हैं तो बताते थे एकादश स्थल में भागवत में लिखा है प्राणायाम परम बलम प्राणायाम परम बलम जीवन भागवत में लिखा है भागवत को वक्त नहीं देखो वो करना पड़ेगा करना कोई चाहता नहीं भागवत ने आज लिखा है तो यहाँ जो है ना अति भेद वाली बातें होगी मनोरंजन लिखी सब बोल लेते हैं की है तो कि ये एकादश स्कंभ में भागवत ने बात लिखी थी प्राणायाम परम बलम परम बलम भागवत काम प्राणायाम और भक्ति वगैरह तो बहुत सहज हो जाएगी लोग जो, जो इसी स्थिति से जुड़े चुका है उसके लिए सहज हो जाएगी आगे झां लेंगे तो कह गया और प्रतिक्षण क्षेत्र होता है कौन क्षण होता है दुर्बल भगवती भौतिक क्रिया का करता भी कर्म है और छेटे का भी क्या है कर्म है और प्रतीक्षण क्षेण से चला जाता है और तो प्राणायाम के अभ्यास से यह है कभी क्षूण होता है और स्वास्थ्य लाभ तो है ही प्राणायाम से शरीर भी शरीर के डॉक्टरों के अनुसार शरीर बनी रहती है रामदेव को तो भी कुछ इतनी हो गई रामदेव पीछे बहुत लोग पड़े अभी बहुत साल हो गया चार पाँच साल हुआ सी इनके पीछे पड़ी रामदेव के ये एक चार पांच साल हुआ कि ये बोलते हैं ना प्राणायाम से ये लाभ है ये लाभ है कोलेस्ट्रोल कंट्रोल हो जाता है बी हो जाता है वजन कम हो जाता है यहाँ सी बी आई में जो है वजन चेक कर लिया सबका जिसने पूछे ना फिर में वजन भी चेक कर लिया और बी भी चेक करा लिया डॉक्टरों से कोलेस्ट्रोल भी चेक करा लिया क्योंकि डॉक्टर सब इनके विरोध में ये सोचते हैं तो डॉक्टरों की तुम भी लाभ ली हो विरोध में कुछ भी गलती हो तो सब डॉक्टर लोग तो कहीं अच्छे अच्छे लोगों से मरवा देते हैं पैसा दे सकते अच्छे सा लोगों को मरवा देते हैं ये साधर के बाद जाने जो लोग ठीक हो जाएंगे डॉक्टर से मरवा देते तो ऐसा ऐसा जाँच किया और, और हुआ क्या कि जो उनका शिविर था उस शिविर के बाद फिर होने ना पा कोल्ड स्टोर ना पा तो जितना रामदेव का दावा था कम हो जाएगा उससे ज़्यादा कम हो गया लोगों को पाँच पाँच वजन कम हो गए मोटे और क्या बी पी नॉर्मल हो गया रामदेव को भी कम बात सही है ये तो फल है और इस ये अदृश्य फल क्या है पांच मार्च जो सागत के लिए बहुत जरूरी है प्रारंभ भी प्रसाद हालांकि होगी प्राणायाम के को होगी ही और प्रारंभ प्रसाद बनी भी रहे कि दिया दिया दिया दिया तो क्या है की मन तो शांत होगा और शांत में ही परमात्मा की ओर करते हैं तथा क्या उत्तम तथा उत्तम और कहा गया है क्या कहा गया है सको ना परम प्राणायामा पर सब, मतलब सब नहीं है प्राणायाम से पर प्राणायाम से बढ़कर कोई तक नहीं है ये मतलब है प्राणायाम से बढ़ा कोई तक नहीं है ये कौन कैसा है तथा मला नाम विशुद्धि उससे मलो की विशुद्धि होती है मल कहते हैं यहाँ पर चित्त के मल चित्त के मल कौन है राजा जी है ना तथा प्राणायाम और प्राणायाम से चित्त के मनों का चित्त के मन कौन है राजम से चित्त के मलो की विशुद्धि होती है या चित्त के मल चित्त के मल दूर होते हैं चित्र के मल यदि मल ऐसी आप लेना चाहें किसको राज को बताया है न रागव द्वेष दूर होते हैं या से आप भी ले सकते हैं प्राणायाम से सित के मन हृदय दूर होते हैं राग द्वेश दूर होते हैं जिस चीज का ज्ञान क्या ज्ञान दृप्टी और ज्ञान की दृप्टी होती है मतलब ज्ञान का स्मरण होता है ज्ञान का रूप ज्ञान का स्मरण हो जाता है ये हो प्राणायाम का और क्या होता प्राणायाम से तो बताते हैं तो तो प्राणायाम तो की महिमा हिंदुओं के बिजली धर्म कर्म है संध्या प्राणायाम है ना लोग अच्छा अधिकता एक बार एक बार नरक उधर करते जाते हैं इतना ही नहीं है उसका लंबे हमें अभ्यास करना चाहिए है ना प्राणायाम का भी ध्यान दिया गया है भक्ति की बहुत प्राणायाम की उपेक्षा करते हैं क्या अच्छा इसमें करिए भगवान का ज्ञान मार्गी भी उपेक्षा करते हैं और इसलिए दोनों का ही सिले बनगड़े चाहिए है जब मतलब योग मार्ग से कोई निकलेगा सूर्य रंग में निकल चुका होगा या नहीं निकला होगा तो भी नक कर पाएगा योग के लिए ऐसे काम चल पाएंगे भगवदगीता के अंत में भारत गाय के में क्या कहा गया है गायसी ने क्या लिखा है भगवदगीता को योग शास्त्री भगवदगीता को योग शास्त्री ठीक है ना योग की बहुत नहीं आता ध्यान योग ज्ञान के साथ भी क्या निकाता योग भक्ति योग, तो योग, योग के साथ योग बदल हुआ है आगे देखेंगे से और क्या होता है धारणा से क्या योग्यता मन है और धारणा में और धारणा करने में मन की योग्यता आती है यहाँ ध्यान देंगे की ये प्रसंग चल रहा है ना प्राणा है चल चलना है ना कथा ऐसी क्या था प्राणायाम की सिद्धि थी तो यहाँ भी प्राणायाम की सिद्धि से कर लेना प्राणायाम की सिद्धि प्राणायाम की सिद्धि मतलब प्राणायाम का इस दृढ़ायाम की सिद्धि से धारणा करने में मन की योग्यता आती है या धारणा करने में मन का सामना है धारणा ध्यान देना चित्त को किसी एक लक्ष्य में लगा देना क्या है धरना अभी चित्त को दौड़ता ही रहता है दौड़ता ही रहता है बिल्कुल एक जगह लगा देना अपने आराध्य मुंह में लगा दू या किसी अतीन्द्री किसी भी अती मतलब किसी भी दृष्ट अदृष्ट किसी भी धेय में लगा देना है तो किसी भी धेय में चित्त को लगा देना क्या है नहीं लगता है क्या क्योंकि धारणा करने का सामर्थ्य जब चित्त में होगा तब तो चित्त को आप ढेन में लगा सकते हैं और जब तक ये धारणा करने का सामर्थ्य नहीं होगा तब तो तक तो तो चित्त को आप लगा पाएंगे तो प्राणायाम से वो सामर्थ्य आता है की आप उसको अपने आजादी में धेम लगा सकते हैं लगाएंगे और प्राणायाम की सिद्धि से धारणा करने में मन का सामर्थ आता है धारणा करने में क्या होता है हाँ धारणा करने के लिए लगा लेना धारणा करने के लिए मन का सामर्थ आता है या धारणा करने के लिए मन की योग्यता आती है लग जाएगा दा? प्राणायाम के अभ्यास से जब वो भाग में लिखा है प्राणायाम अभ्यासाद यहाँ विराम चाहिए योग विराम और यहाँ पर प्राणायाम अभ्यासाद को जोड़ करके सूत्र का अर्थ पड़ेगा प्राणायाम के अभ्यास से ही धारणा करने में मन की योग्यता आती है धारणा करने में मन का सामर्थ आता है तो धारणा करने के लिए अच्छा रहेगा प्राणायाम के अभ्यास से ही धारणा करने के लिए मन का सामर्थ्य आता है हो गया ये और एक सूत्र पहले आया था प्रक्षरदन भी धारणाभ्या हुआ प्राणस से समाधि पद का सूत्र है ऐसा लगा देंगे प्रक्षरदन धारणा भ्या हुआ प्राणस्य इसके वचन से यही बात सिद्ध होती है इस बचन से भी यही बात सिद्ध होती है वहाँ बताया था प्राण का प्रक्षेदन और विदाहन करने से विदाहरण मतलब अंगन लेना रोकना है ना और तो क्या था बाहर करना रेचक और रेचक को जो प्रच्छदन को है पूरक का उपलक्षण मान लेंगे प्रक्षार रेचक इनको पूरक का उपलक्षण मान सकते हैं विदाहरण क्या सुबह थे तो इनके इनको प्राण का प्रक्षण और विदाहरण करने से क्या होता है मन की स्थिरता आती है जो ये कहा था मन की स्थिरता तो फिर तो मिल जाएगा फिर मिल गया फिर लेना उस सूत्र का बात यह प्राणा इसी वचना ऐसी बात यही बात होती है तो योग के कितने अंगों का निरूपन हो गया चार अंगों में म की बात क्या है प्रत्यार। तो प्रत्यार, तो सुप्रता है स्वाषय चित्त इवेंद्रिया प्रत्याह स्वाषे चित्त इंद्रिया प्रत्याहारा तो प्रत्याहार का प्रत्याहार क्या है इसको बताते है स्वाषय अपने विषयों के साथ संबंध न होने पर हर इंद्री का अपना अपना विषय है चक्षु का विषय क्या है रूप हो रूपवान पता है चक्षु का विषय रूप हो चक्षु रूप को देखती है वृद्ध को भी देखती है है ना संबंध है अलग बताए संबंध हो सभी बताए ना दोनों को तो आप देना चुका है रूप और चक्षु रचना का विषय केवल रचना इंद्री केवल गुण को ही ग्रहण करती है द्रव को ग्रहण नहीं, नहीं करती है अच्छा और स्पर्श को ग्रहण कौन करती है रूप कौन ग्रहण करती है तो भ्री केवल द्रव्य को ही ग्रहण को ही ग्रहण करती है भ्राण केवल केवलो को को ही करती है द्रव्य को ग्रहण नहीं करती है और शब्द श्रोत हाँ श्रोत इंद्री केवल शब्द को ग्रहण करती है द्रव्य को ग्रहण और स्पर्श को दोनों हाँ, को करती है किसका किसका ज्ञान होता है स्पर्श के आश्रय का स्वगेंद्रीय गुण और द्रव्य दोनों का भी ज्ञान करता है तो द्रव्य की ग्रहण करने वाली कौन कौन इंद्रिया और चिट्ठू इंद्रिया स्वगेंद्रिया ये दो इंद्रिया ऐसी है जो की रूप और रूप नहीं गुण और गुण के आश्रय ग्रहण करती है शेष तीन इंद्रिया केवल तो पांच इस जा तो वहाँ पर स्वास्थ्य नहीं जाएंगे रूप क्योंकि रूप और रूप का आश्रय है।, है ना इस पर और इस पर पर तो ये सब विषय बन जाते हैं ये विषय बन जाते हैं अच्छा का विषय क्या है लग रहा ना? दिए। उसका विषय उदरस है आश्चर्य गहरण नहीं करती है केवल रस को ग्रहण करती है आश्रय को ग्रहण नेत्र करेगी अथवा तो अनुमान करेंगे ये खट्टा है या उसके जो मुख्य में वस्तु डालेंगे उसके स्थाई से आप अनुमान कर सकते हैं रस के द्वारा और वक के द्वारा रचना इंद्रिय द्रव्यता ग्रहण नहीं करती केवल रस को रचना मात्र क्या है उसका मात्र रचना का रक्षण क्या है रसन मात्र ग्रह इंद्रियव रस मात्र इंद्रिया ग्राहक होगा ग्राहक नहीं होगा ग्राहक वो केवल रस मात्र को ग्रहण करती है अच्छा अब ध्यान देंगे तो हर इंद्रिय का अपना अपना क्या होता है कर्मेंद्रियों के भी विषय है जैसे पाँच ज्ञानेन्द्रियों के विषय है वैसे ही पाँच पाद का विषय चलना फिर वगैरह है विषय आदान प्रदान लेना लेना का विषय मल त्यार प्यार विषय भक्त का ही है ना विषय संभोग हो जाता है जिसका बुदा का विषय क्या है प्यार्यारुदा का और वो पिछली सुख ये विषय जिसका तो हो जाता है तो हर इंद्रियों तो यहाँ बताया स्वाद इंद्रियों का अपने विषय के साथ संबंध न इंद्रियों का अपने विषय के साथ संबंध न होने का ध्यान देना आप सुख को किसी दिन में लगाना चाहते है जब चित्त को किसी धेय में लगाना चाहते हैं तो ये किसको लगाना है चित्त को तो चित्त को धेय में कब लगाना चाहेंगे इन इंद्रियों का विषय के साथ संबंध होने पर या न होने पर अभ्यास कर रहे हैं आप लोग न होने पर तो इंद्रियों का अपने विषय के साथ संबंध न होने पर फिर आप क्या कर सकते हैं चित्त को किसी धेय में लगा सकते हैं और जब चित्र को किसी धेय में लगा लेंगे और लगाने में समर्थ हो गए तब फिर क्या है कि इंद्रियां फिर कुछ कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी जैसे की मधुमक्खी होती है ना एक उनमें क्या होती है रानी मक्खी होती है या राजा असर दिखाई हुआ है, है। तो जैसे मधुमक्खियों में जो रानी मक्खी या राजा कोई होता है तो उसके वो उसके उड़ने से सब मधुमक्खियाँ उड़ जाएंगी और वो जहाँ बैठ जाएगा वहाँ से बैठ जाएंगी समय राजो तो भाई राजा के स्थान पर यहाँ पर क्या चित्र जहाँ लग गया वही सभी इंद्रिया हो गई और वो जहाँ भागा सभी इंद्रिया भागने लगी यही बताते हैं। इंद्रियों का अपने विषय के साथ संबंध में न होने पर असंप्रियो सम्बन्ध न होने पर इंद्रिया नाम है ना अगे पहले तो इंद्रिया नाम का अध्याय लेकर दिया ठीक है विषयों के साथ संबंध न होने पर अपने विषयों के साथ संबंध न होने पर किसका अपने विषय के साथ संबंध न होने पर फिर इंद्रिया नाम चित्त स्वरूप का अनुकारा इंद्रियों का चित्त के स्वरूप का अनुकरण कर लेना चित्त का था इंद्रियों का चित्त के स्वरूप का अनुकरण था कर लेना इंद्रिया का अनुकरण करती है चित्त के स्वरूप का चित्त के स्वरूप का अनुसरण करने का मतलब है चित्त जहाँ गया चित्र जहाँ लग गया भेय चित्त लग गया तो भी वही शांत हो गई लग गया क्योंकि विषय के साथ संबंध न होने पर ये आया है तो अब किसी किसी में लगेगा में इंद्रिया वही चित्त के स्वरूप ये इंद्रियों का चित्त के स्वरूप का अनुसार हटा कर लेना प्रत्याहार। है ये क्या है प्रत्याहार सत्यागार समझिए की विषयों से इंद्रियों को बाय विषयों ऐसी चित्र को हटा करके और किसी में लगा लेना सरल सब्ज में यही है क्या बायो से चित्त को हटा कर किसी में लगाना तो अब लगाना तो उसमें क्या होगा इंद्रियां भी उसकी चित्त का में लगेंगी करने लगेगी दोबारा देखिए सूत्रार्थ अपने विषय के साथ संबंध न होने पर इंद्रियों का चित्त के स्वरूप का अनुसरण था का करना इंद्रियों का चित्त के स्वरूप का अनुसरण का करना जब बाहर विषयों के साथ संबंध नहीं है तो चित्त को किसी धेय में आप लगाएंगे दूसरी इंद्रिया भी शांत होगी तो अपने विषय के साथ संबंध होने कर इंद्रियों का चित्त के स्वरूप का अनुसरण करना प्रत्याहर कहलाता है तबीर चित्र के स्वरूप का अनुसरण करने वाला है मुझे कहाँ वारा ऐसी देती है लगाम घोड़ा तीसरे कठोर मिश्री देकर समझाया है इंद्रिया ने हया लिया है इंद्रियों को क्या बताया गया हैं घोड़ा बड़ी से है ना तो इंद्रियाँ सब जोड़ती में कोई किसी भी घाटती है कोई किसी और वहाँ लगाम किसको कह दिया है मन को क्या कहा गया है लगाम और सार्थी कौन अच्छा। है बुद्धि सार्थी है बुद्धि सार्थी सार्थी यदि लगाम को ढिला दे तो घोड़े जो भागने लगेंगे तो बुद्धि सार्थी या लगान के स्थान पर कौन है मन मन को ढिला तो खूब घोड़े इंद्री लोग बुद्धि जो साथी थी तेमन तो को पकड़ी रहेगा है ना और रथी कौन है रथ पे बैठा हुआ कौन है ये साधक रसी कौन है साधक जो है जीवात्मा और प्राप्त किसको करना है परमात्मा को ऐसी इंद्रिया बढ़िया तो करना है वगैरह है ये उनकी लग जाएगी अपने सित्व के साथ संबंध न होने पर इंद्रियों का सित्त के स्वरूप का अनुसरण सा कर लेना प्रत्याह कहना चाह रहे स्विषय संप्रयोगा भावे अपने विषय के साथ संबंध का अभाव होने पर सूत्र में आतंक हो गया भावे अपने विषय के साथ संबंध न होने पर चित्त के स्वरूप का अनुसरण सा कर लेना चित्र के स्वरूप का अनुसरण सा कर लेना इस प्रकार इसी तरह इस प्रकार चित्त का निरोध होने पर चित्तवत निरुद्धानी इंद्रियाणी इस प्रकार चित्त का ना इसी कारण इस प्रकार इस प्रकार चित्र का निरोध होने पर, पर चित्र की तरह इंद्रियां इंद्रिया निरुद्धानी इंद्रिया चित्र का निरोध होने पर चित्र की तरह इंद्रियां भी परेशानी नहीं कर रही है अब इसका मतलब है इंद्रिया चित्र का अनुरोध होने पर इंद्रिया निरुद्ध हो जाती है इसका मतलब है न इतर इंद्रिय जैव उपायन करम अपेक्षण न इंद्रीय जैवत उपायंतर अपेक्षण इंद्री जैवत की इंद्री पर विजय प्राप्त करने के समान या इंद्री जय के समान इस उपाय की अपेक्षा नहीं करती है अन्य इंद्री जय के समान मतलब अलग अलग इंद्रियों को जीतने के लिए अलग अलग उपाय की अपेक्षा नहीं रहती है अलग अलग इंद्रियों को जीतने के लिए अलग अलग उपाय की अपेक्षा नहीं रहती है जो प्राणायाम की अभ्यास कर चुका है फिर, फिर तो सीधे प्रत्याहार में जाएगा और प्रत्याहार से क्या है चित्त का निरोध होने पर अन इंद्रिया निरुद्ध हो जाएंगी प्रत्याहार करते समय चित्त का निरोध होने पर क्या होगा अन इंद्रिया निरुद्ध हो जाएंगी अलग अलग, अलग इंद्रियों को रोकने के लिए अलग अलग उपाय करने की जरूरत नहीं इंद्रिय जैवत करते हैं इधर इंद्रिय जैवत की अन इंद्रियों को अन इंद्रियों को जीतने के इस्तेमाल अन्य उपाय की अपेक्षा नहीं करती है और अपेक्षा नहीं करती है इंद्रिया इंद्रिया अन्य इंद्रिय के समान अन्य उपाय अपेक्षा नहीं करती है कौन इंद्रिया अपेक्षा के क्रिया करता है इंद्रिया है अन्य इंद्रिय के समान उपाय की अपेक्षा नहीं करती है ना यथा मधुकर राजम मक्षिका उस पतंतम अनुपतंती यथा मक्षिका उस मधुकर राजम जैसे मक्खी का मधुमक्खी समझ जाएगा जैसे उस मधुमक्खिया उड़ने वाले मधुकर राजन जैसे मधुमक्खिया उड़ने वाले मधुमक्खियों के राजा का के राजा के पीछे उड़ती हैं लग जाएगा जैसे मधुमक्खिया उड़ने वाले मधुमक्खियों के राजा के पीछे उड़ जाती है उसके पीछे उड़ जाती है अनु पटन से पीछे उड़ जाती है निष्मान अनिम सं की उसके बैठ जाने पर बैठ जाती है उसके बैठ जाने पर बैठ जाती है कौन मधुमक्खियाँ किसके बैठ जाने पर मधुक राजा हो मधुक राजा के बैठ जाने पर बैठ जाती है तथा इंद्रियाणी चित्तनिरोधे निरोधे तथा इंद्रियाणि तथा चित्र निरोधे का निरोध होने आरोप इंद्रियाणी निरुद्धानी इंद्रिया हो जाती है वैसे चित्त का निरोध होने पर इंद्रिया निरुद्ध हो जाती हैं। चित्र का निरोध होना मतलब चित्र को कहीं देना। जगह चित्र का निरोध होना मतलब क्या रुकना कहीं रुक जाएगा वही इस जो कह रहे हैं वैसे इन चित्त का निरोध होने पर इंद्रिया अनुरुद्ध हो जाती हैं। इस ऐसा है प्रत्याहार यही प्रत्याहार है यही क्या है ये प्रत्याहार है मतलब विषय के साथ संबंध न होने पर इंद्रिया के स्वरूप का अंतरण कर लेती है यही प्रत्याहार है अर्थात क्या है कि विषय के साथ इंद्रियों का संबंध न होने पर तो किसी में लग जाए और इंद्रिया भी वहीं शांत हो जाए ये क्या हो गया प्रत्याहर हो गया ये है अब एक ही सूत्र बच्चा साथ ही पाता हो जाएगा तो कर देंगे नहीं कर देंगे अब यात्रा नहीं, नहीं दो दिन के लिए अच्छा तथा उस पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ठीक अभी कभी आपको फूटेगा जरूरी ओम फोर्म